श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 121, 28 सितंबर अट्ठाईस मास्टर के प्रति आत्मज्ञान का उपदेश देह खोल मात्र है बृहस्पतिवार 28 सितंबर पूर्णिमा की रात को श्री राम कृष्ण अपने कमरे में छोटे तख्त पर बैठे हैं गले के रोग से पीड़ित हैं। मास्टर आदि भक्तगण जमीन पर बैठे हैं श्री रामकृष्ण मास्टर के प्रति कभी कभी सोचता हूं यह देह केवल खोल है उस अखंड सच्चिदानंद के अतिरिक्त और कुछ नहीं है भाव का आवेश होने पर गले का रोग एक किनारे पड़ा रहता है अब थोड़ा थोड़ा वह भाव हो रहा है और हंसी आ रही है द्विज की बहन और छोटी दादी श्री रामकृष्ण की अस्वस्थता का समाचार पाकर देखने के लिए आई हैं वे प्रणाम करके कमरे के एक कोने में बैठी द्विज की दादी को श्री राम कृष्ण कह रहे हैं ये कौन है जिन्होंने द्विज को पाला पोसा है अच्छा द्विज ने एक तारा क्यों खरीदा है मास्टर जी उसमें दो तार है श्री राम के उसके पिता उसके विरोधी हैं सब लोग क्या कहेंगे उसको तो गुप्त रूप से ईश्वर को पुकारना ही ठीक है श्री राम कृष्ण के कमरे की दीवार पर टंगा हुआ गौरताई का एक चित्र था गौरिताई दल बल के साथ नवद्वीप में संकीर्तन कर रहे हैं वह इसी का चित्र है रामलाल श्री राम कृष्ण के प्रति तो फिर यह चित्र इन्हें भी मास्टर को देता हूँ श्री राम कृष्ण बहुत अच्छा दे दो श्री राम कृष्ण कुछ दिनों से प्रताप की दवा ले रहे हैं आज रात रहते ही उठ पड़े हैं इसलिए मन बेचैन है हरी सेवा करते हैं उसी कमरे में है वही राखाल भी है श्री रामलाल बाहर के बरामदे में सो रहे हैं श्री रामकृष्ण ने बाद में कहा प्राण बेचैन होने से हरीश को बाह में लेने की इच्छा हुई मध्यम नारायण तेल मालिश करने से अच्छा हुआ तब फिर नाचने लगा